कब जा रहे हैं मैं महाराज कल यहाँ से निकलता हूँ बड़ौदा से और अच्छा? दो दिन जयपुर के सोलह को पहुंचूंगा सोलह को सिक्स को हेलो हाँ को पहुंचेंगे दो दिन जयपुर रखूंगा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हा। जी हाँ ठीक है ठीक अच्छा बहुत अच्छी बात अभी तो ठीक है सब श्रुति स्मृति पुरा जय करुणालय भगवान शंकर शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश हस्वी आप देख रहे हैं इसमें कैसे शिष्य की छोटा छोटा भ्रांतियों को जो हम मतलब मन में जिस कारण से हम को नहीं समझ पाते उसको जो है एक एक करके निकाल रहे हैं तो शिष्य को ये तो निश्चय हो गया कि मैं एक चेतन तत्व हूँ व्यापक हूँ परन्तु तो मैं तो अभिकारी हूँ इन शरीर हो सूर्य से अलग गया। तो तो उसको सब तो ये जो वृत्ति के साथ मिल करके आत्मा भी रहते हैं तो जो उसमें आत्मा में बेकार नहीं आएगा तो बोलता जब तुम वृत्ति को समझ रहे हो तब तो वो वृत्ति तुम्हारे अंदर कैसे होगा तुम रहे करके को देख तो तो तो तो असंग हो तुम सर्वअसंग असंग होने के कारण तुम स्वार्थ के लिए संगत के साथ मिला हुआ रहते तब तुम अनेक हो जाता परार्थ हो जाता इसलिए आत्मा चेतन स्वरूप का सतत है वो किसी प्रमाण की अपेक्षा भी नहीं रखता मैं हूँ मैं चेतन हूं ये मैं जानता हूँ और हमारी अपेक्षा से ही प्रमाण व्यवहार करते हैं परंतु हमारी के लिए हमें किसी प्रमाण हमारे हम हमी प्रमाणों को व्यवहार करते हैं सबसे शब्द स्पर्श रूप विषय को जानने के लिए जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है ये प्रमाण के रूप से काम करते हैं पंतु कब करेंगे जब मैं हूँ तभी ना कर पाएंगे जब मैं नहीं हूँ तो कौन इंद्रिय कौन काम करे अच्छा परंतु तो आपने बोला चेतन व्यभिचार नहीं करता परंतु तो सुषुप्त में तो व्यभिचार दिखाई पड़ते हैं क्योंकि चेतना तो, तो समझ में नहीं आता तब उनको पूछ रहे हैं सुसुप्त अनुपलब्धि नहीं आती ये तुमको तो क्या बोल रहा है, सुषुप्त में हमें कुछ समझ में नहीं आता ये तुमने बोला ना कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो ये दिखाई पड़ता कि नहीं दिखाई पड़ता कुछ नहीं दिखाई पड़ता ये जो तुमको दिखाई पड़ता है यही तो हमारी का ये परिचय है कल कहा तक कर लिए थे 91 तक ना, जी, 91. ना को आ, है जी। तो ना तक हो थे कहाज चैतन्य स्वरूप चेत आगंत पश्च्य से जी कुछ स्वरूप होकर करके तुम कभी रहते हैं मतलब सुसुप्त में नहीं रहता में रहता में कुछ नहीं रहता है कुछ नहीं देखते है। जो समझ में क्योंकि विषय को देखते हैं तब तो समझ में आता है की मैं हूँ जब कुछ नहीं देखता हूँ उस समय भी तो तुम ये कौन देख रहा है उसको जब सुसूप में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे कुछ भी दिखाई दिखाई दे रहा है विषय तो किसको समझ में आ रहा है वो जिसको समझ में आ रहा है वो तो ज्यादा हुआ है इसीलिए चैतन्य जो स्वरूप है उसका कभी व्यविचय नहीं होता और वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता से से ही हमको समझ समझ लेना चाहिए जैसे शुसुप्त में कोई विषय के बिना भी मैं विद्यमान हूँ और मेरे को समझ में भी आता है कि मैं हूँ क्यों तो कुछ भी नहीं है इस प्रकार से समझ में आ रहा है यही अपना विद्यमानता की अस्तित्व की बोध होता है उन्हीं पर बोध होता है मैं चेतन की जो तुम बोल रहे तो बात नहीं है कि जागृत में चेतन रहता है स्वप्न में दूसरे प्रकार से रहता है और जो है सुसुप्त में नहीं रहता है ये बात नहीं है और तीनों काल में चित तो हमेशा एक ही प्रकार से ही रहता है था? कर लिए थे हम लोगों ने तो आज देखिए अनु व्यविचार उदृश्यता में सुसुप्त न पश्चित बोल बच्चे शिष्य फिर बोले देखो हमने तो अभी कहा आपको दिखाया की चेतन का होता है सुषुप्त में और फिर क्या बोल रहा है सुषुप्त न पश्चामी क्योंकि सुसुप्त में मेरे को चेतनता नहीं दिखाई पड़ता सुसुप्त में तुमको जो चेतनता नहीं दिखाई पड़ता ये किसके कैसे देख रहे हो कैसे समझ में रहे तुम में हमें कोई चेतना नहीं दिखाई पड़ता तुम तुम जो तुमने बोला में चेतना नहीं दिखाई पड़ता तुम समझ दिखा तुमने कोई तो चेतन है ये सबसे बड़ी प्रमाण है नुमारी बैघात दोष है कथन में कथन में व्याघात दोष है अनुभव के विरुद्ध में बोल रहे हो कैसे अनुभव क्योंकि बोलता हैं सुसुप्ते न पश्चामी सुसुप्त मुझे चेतना नहीं दिखाई पड़ता चेतना तो न पश्चामी देखता तो नहीं दिखते कैसे समझ, तुमको। तुम यहाँ पे ठीक समझ नहीं पा रहे हो तुम्हारी चेतनाता को तबात व्याघात कैसे होता है प्रथम व्याघात हो कैसे बैघात दुषमें बै? बोलते हैं पश्चिम तब न पश्चामी इतनी व्याहतम वचनम तुमको दिखाई दे रहा है कि कोई चीज नहीं है वहां पे तो देखते हो जब कोई चीज नहीं है तो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है तो ये देखते हुए फिर भी नहीं बोलते कि मैं कुछ नहीं देखता चेतना नहीं दिखाई पड़ती कुछ नहीं दिखाई पड़ता मुझको जो कुछ नहीं दिखाई पड़ता जो दिखाई पड़ रहा है ये तो सबसे बड़ी चेतना की प्रमाण है पश्चात तब पश्चात देखने वाला तुम्हारा जो तब जो है वो पश्चात न पश्चा थी ये जो तुमने देखा क्या देखा कि वहां पे कुछ नहीं है और फिर बोल रहा हूँ मैं नहीं देखा वहां पर चेतना नहीं दिखाई दे रहा है ये जो जिसके रहने के कारण कुछ भी नहीं दिख जानता हूं मैं ये बोध न आ जाता है वो हमेशा चेतन रूप हैूपत अविनाशित ठीक इसी प्रकार से नहीं विज्ञातुर विज्ञातर विपरिलूप विद्युत जानने वाले की ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता क्योंकि वो ज्ञान अविनाशी ज्ञान है स्वरूप ज्ञान है हमारे पास दो दृष्टि है एक लौकिक दृष्टि एक है पारमार्थिक दृष्टि लौकिक दृष्टि मतलब दृष्टि का तरह अठारा इंद्रियों के व्यापार को समझ लेना जब मतलब इंद्रियों की कोई भी व्यापार होता है उसी को दृष्टि के माध्यम समझ लेना एक हो गया लौकिक दृष्टि एक हो गया पारमार्थिक दृष्टि दृष्टि के द्वारा इंद्रियों को प्रकाश करते हैं और जब नहीं करते हैं तब तो ऐसे ही पर्या ये लौकिक दृष्टि का तो व्यभिचार होता है मतलब कभी देखता है कभी नहीं देखता है कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है परंतु वो सुनता है कि नहीं सुनता है ये जीव हमेशा दिखने वाला चेतन है वो साक्षी है वही साक्षी शास्त्री प्रमाता की अलग अलग व्यापार को प्रमाता सुन रहे कि नहीं सुन रहे देख रहे कि नहीं देख रहे ये समझता है इसीलिए साक्षी में कभी भी चेतन अर्थात अपनी कुटस्थता की तो हमेशा कुटस्थ होता ही है कुटस्थता के अभाव कभी नहीं इसलिए इसीलिए ये तुम्हारा तो वैगान दोष है तुम दिखाई दे रहा तुम पश्चन भैत न पश्चिम देखते हुए ऐसा दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं लग रहा कि मैं नहीं देख रहा क्योंकि कोई विषय नहीं है परंतु तो विषय नहीं है ये जो दिखाई दे रहा है वो भी तो एक देखना हुआ कुछ है ये जैसा एक, ये भी जैसा एक देखना है पट मट इसलिए तुम्हारी नहीं होता है पश्चिम तब मैं पश्चिमी थी वचन तुम देख रहे हो कि मैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे तो ये वचन तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं कदाचित भगवान बोल है बोला कि माने में तो मेरे को अन्न कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता चेतनता भी नहीं दिखाई पड़ताई पड़ता अच्छा ये तो तुमको चेतनता भी नहीं दिखाई पड़ता अन्न वस्तु तो भी नहीं दिखाई पड़ता यानी कितना तो दिखाई पड़ता है दृष्टि तो तो तो इसलिए तुम देखो क्या तुम किसको निषेध कर रहे हो जो दृश्य तुमको दिखाई दे रहा है उस दिखाई दे रहा है जाप्त में उस दृश्य का तुम निषेध कर रहे हो मतलब दृष्टि का निषेध नहीं कर रहे हो इस, इस लाइन को ध्यान देन देना है ये जो तुम बोल रहे हो कि आपको सुषुप्त में ना चेतनता दिखाई दिया ना कोई वस्तु दिखाई दिया तो ठीक है इसको तुमने निशेद किया दृश्य वस्तु को निशेद किया परंतु दृष्टि की निषेद नहीं किया तुमने नहीं तो तुम कैसे बोलते हो कि कुछ नहीं देखा इसलिए जस्मा दृष्टम एवं प्रतिषेधी न दृष्टि दृष्टि को जो तुम जिस वस्तु को दिखाई दे रहे हो तुम ऑब्जेक्ट की निश्चित कर रहे हो परंतु दृष्टि की निषेध नहीं कर पा रहे दृष्टि अविनाशी बोला जा रहा है जात तुम्हारी दृष्टि है दृश्य तो व्यविचार करता रहता है दृश्य में परिवर्तन होता रहता है इसमें तो कोई शंका नहीं है इसीलिए दृश्य का भी रहेगा कभी नहीं रहेगा परंतु दृष्टि की व्यभिचार कभी नहीं होती आप बोलेंगे मैं बोला कि हमारा दो दृष्टि है एक लौकिक दृष्टि एक पारमार्थिक दृष्टि लौकिक दृष्टि में भी व्यविचार होता है लौकिक भी है लौकिक दृष्टि अब साक्षी की तरह दृश्य होता है इसीलिए दृश्य में तो व्यभिचार होता है परंतु दृष्टि में दृष्टा में कभी कभी भी व्यभिचार नहीं है दृष्टा में कभी भी व्यभिचार नहीं है इसी को समझाने के लिए जा तो तो चेतन तुम्हारी तो दृष्टि है इस विद्यमान को रहने के कारण तुमने क्या बोला की मैंने कुछ भी नहीं देखा मैंने कुछ भी नहीं जाना ये जो सब चीज का निशेध कर रहे हो इसका सारा निषेध कर रहे हो और जो दृष्टि तुम्हारी जगी हुए खुली हुए उसके द्वारा तुम निषेध कर रहे हो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे या विद्यमान रहने के कारण तुम ये कह सकते हो कोई दृश्य वस्तु हमारे सामने नहीं है कोई दृश्य वस्तु हमारे सामने नहीं है जिस दृष्टि के कोला रहने के कारण तुम ये कह सकते हो नहीं तो तुम ये नहीं कह सकते वो जागृत सपन सुधिवस्था में ये चेतना की कभी व्यविचार नहीं होती सर्वत्र किसी हर अवस्था में अभ्य होने के कारणस्थ नित्य वो इसलिए तुम्हारी कूटस्थ नित्यता स्वतः सिद्ध होता है और इसमें कोई प्रमाण की अपेक्षा भी नहीं रखता है बस यही प्रमाण है कि कुछ भी नहीं रहने पर भी हम स्वयं है, है क्योंकि वो जो कुछ नहीं है, तो है।, है। तो प्रमाण को भी अपेक्षा नहीं है क्यों जब मैं जागृत काल में प्रमाण की व्यवहार होती है और मैं रहने के कारण ही प्रमाण किसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण प्रमाण है प्रत्यक्ष इंद्रियों का देख कर इसीलिए तो तो मैं रहने के कारण प्रमाण व्यवहार कर पाते हैं और प्रमाण नहीं रहने पर भी मैं रह सकता हूँ कोई भी प्रमाण नहीं रहने पर भी सुल में सारा इंद्रियो जो है अपना क्रिया करना बंद कर देता है फिर भी मैं अपने अस्तित्व को मैं समझता हूँ इसमें कोई शंका नहीं होती और ना कोई परिचित प्रति प्रमाण अपेक्षा सत्य जो प्रमाता है जो साक्षी प्रमाता है, जानते हैं सबको और अपने से भिन्न किसी प्रमेय को परिचित जानने के लिए उसको उसके लिए प्रमाण की अपेक्षा होता है इसलिए अपेक्षा रहते है परंतु प्रमाता प्रमाण <laughs> की अपेक्षा नहीं रहते अपेक्षा परिचित रूप से अपेक्ष्य के पर एक रूप में दिखाई पड़ता है, है के के अपेक्षा होते हैं वो प्रमाण तो हमारी अनित प्रमाण है लौकिक प्रमाण है तो प्रमाण में परिवर्तन परंतु जो हमारे लौकिक प्रमाण है लौकिक दृष्टि है वो दृष्टि व्यवहार कर पा रहा है कि नहीं कर पा वो जिस दृष्टि का द्वारा समझ नित्य दृष्टि है आत्मा ने प्रमाण प्रमात नाम प्रति प्रमाण अपेक्षा क्यों आत्मा स्वयं प्रमाण है आत्मा स्वयं प्रमा प्रमाता भी है मतलब ज्ञाता भी है ज्ञात इसलिए उनके प्रति प्रमाण की अपेक्षा नहीं होता तत्व तो स्वरूप होने आत्मा ही जो के कारण प्रमाण है आगम प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है परन्तु तो तो आत्मा को जान लेने के बाद फिर आगम प्रमाण भी कोई खाम के नहीं जाए जाता तत्व तो तो हो गया आगम प्रमाण क्या करेगा सारा प्रमाण तो आत्मा में जाते उष्णतम अतः न अपेक्षा सर्वथा अग्नि तत्ववादि समझ जैसे कि प्रकाश और उष्णता कि जब हम लोहे में जल में हम देखते हैं लोहे को खूब गरम और जल, तो जल गर्म है वो क्या है वो प्रकाश है उथवा तो जल में परत दूसरे से दूसरे की अपेक्षा रखता है क्योंकि उसका वो स्वरूप नहीं है दूसरे की अपेक्षा रखता है परन्तु तो अपनी आदित्य आदित्य के के के लेकर प्रकाशित होता है प्रकाश अथवा उष्ण वाला नहीं होने कारण परंतु और आदित्य तो प्रकाश अथवा उष्णता के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि वो ऐसा स्वरूप वाला होने के कारण इसी प्रकार से आत्मा अपनी अस्तित्व के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता परंतु अन्य अपेक्षा कि चेतन तत्व की, की कोई स्थित चेतन है इसका कोई व्यविचार भी नहीं है तो दृष्टान तो तो में कुछ ना कुछ तो तो होगा फिर भी इस प्रकार अग्नि अपनी उष्णता अथवा प्रकाश देने के लिए किसी अन्य वस्तु की मदद नहीं चाहिए क्योंकि वो स्वभाव तो वाला नहीं है ठीक इसी प्रकार अन्न कोई भी प्रमाण सतक प्रमाण नहीं है आत्म के के तो आत्मा के प्रमाण के बिना आत्मा सतक प्रमाण है वो किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता और उसके लिए आप शर्म अनुभव कर सकते हैं तुरंत नीत खोलने के बाद अपनी अस्तित्व को हम समझ जाते और कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ स्वाद दे रहा है एक एक इंद्रिया एक एक प्रमाण है अपने अपने विषय को प्रकाशित करते हैं परंतु ये इंद्रिया काम नहीं करने पर भी मेरे मेरे अस्तित्व में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती परंतु मैं जो श्रेया होता हूँ तब तब कोई प्रमाण काम नहीं कर पाता मतलब यहां पे मैं जीवात्मा से बोल रहा हूं। आत्मा तो नहीं। ही सो जाते हैं। की तो प्रकाशीलता हमेशा एक ही प्रकार से वह परमाशत न अनित चेत तो वो जो अनित होता तब वो में अनित्य है ना कभी हम अनित कभी नहीं समझते हैं। बोलते तो नहीं, तुम्हारे तुम्हारे समय, तुम्हार अंदर क्योंकि दिखाई पड़ता है तो तब वो बोलते हैं ये कि ट्रांजिटरी नॉलेज, okay? के के लिए कोई के लिए कोई प्रमाण तो कभी कभी रहता रहता है कभी नहीं रहता है। नहीं तो बोलते आत्मा की नहीं रहने की नहीं, इंद्रियां कभी काम नहीं करता कभी नहीं काम करता इसलिए प्रमाण में ऐसा चरित्र दिखाई पड़ता है न अवगत विशेष अनगत्य कि ये जो बोध हो रहा है तुमको कि हमारा प्रमाण काम कर रहा है प्रमाण काम नहीं कर रही अवगति बोध इसमें नित्य अनित में कोई भेद नहीं पाता वो हमेशा विशेष अनप नहीं अवगत प्रमत अनित अवगति प्रमा न अनित इति विशेष अवगम्य थे कि जैसे आपको जान लिया कि हमारा प्रमाण काम नहीं कर रहा जो प्रमत इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, है इसलिए इस समय हमारे कोई बाहरी वस्तु का बोध नहीं हो रहा है इस समय इंद्रिय काम कर रहे है इसीलिए बाहरी वस्तु का बोध हो रहा है कि इसलिए ये जो आपको नित्व विषय विशेष आने को पड़ते कोई विषय देख रहा है कोई विषय नहीं दिखाई दे रहा है उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है विशेष वस्तु दिखाई दे रहा है वो इंद्रिय और मनोबुद्ध इंद्रिय मनोबुद्धि में ही वो लगा हुआ है आत्मा साक्षी में कुछ भी नहीं आता केवल साक्षी वहां विद्यमान रह करके उसको प्रकाशित कर देते हैं इसलिए साक्षी जो है वो प्रमाता प्रमाण भिन्न है ये चीज तक ये प्रमाता और साक्षी को एक नहीं कर देना प्रमाता मतलब जो इंद्रियों के साथ व्यापार करके जो विषय को जानते है जब हम बोलते हैं दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता दुता ये प्रमाता है और साक्षी क्या है ये प्रमाता क्या जाना क्या नहीं जाना ये जो प्रकार, जिसको रहने के कारण ये हम समझ पाते है, वो है साक्षी वो साक्षी की दृष्टि में कभी परिवर्तन नहीं होता प्रमाता की दृष्टि में कभी प्रमाण है इंद्रिया काम करते हैं तो हम प्रमाता की दृष्टि में परिवर्तन होता है इसीलिए वो चेतन जो नित्य चेतन है जो साक्षी रूप है तो प्रमा हो रहा है अथवा तो नहीं हो रहा है ये दोनों का प्रकाशक होने के कारण इस प्रकाश में कोई वैविचारिक तो नहीं है परंतु इंद्रियों की प्रकाश कभी व्यविचारिकता है कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है ये भिन्नता है इसलिए प्रमाता और साक्षी इन दोनों की भिन्नता तो दोनों ही अंदर विद्यमान है देखिए ये जो एक में एक श्लोक नहीं आता निमुंडक में भी आता है सकायं, तयूर अन्न अन्न एक, एक ही वृक्ष में वो सुंदर चिड़िया हमेशा साथ साथ रहना स्वभाव है जिन लोगों का जी वो दोनों चिड़िया हमेशा ही साथ में रहेगा वो कभी अलग नहीं हो सकता है द्वा सुपर्णा सयुजा एक एक ही करता हमेशा रहते, परंतु उनमें से क्या जो है खट्टा मीठा फल को खाता रहता है और अनुस्तान अन्न अभिचारिशा जो है केवल देखता रहता है कि वो क्या करता है एक परमाता मतलब जीवात्मा और एक दूसरा हो गया परमात्मा ये प्रमाता रूप में वही शुद्ध चेतन चेतन दो नहीं है हमारे पास कि दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है एक ही चेतन उपाधि के साथ मिल करके ये संसार मिलकर की खतरा मीठा फल को खाता रहता है और वही चेतन बस दूसरा उसको देखता रहता है केवल देखता रहता है वो जो खट्टा फल पेड़ की फल की स्वाद खटता है कि मीठा है वो प्रमाता समझ पाता है वो पीछे साक्षी रहने के कारण साक्षी की चित से चित्र चैतन्य चेतन को प्राप्त करके परमाता खुद नाचता है और नाचने के बाद जब फिर देखते हैं पश्चिम पश्चिम देखता चिड़िया और बैठा हुआ है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा चुपचाप देखता रहता है तब क्या होता है कि वो उस स्वरूप को प्राप्त कर जाता है उस भाव को प्राप्त कर जाता है वो तो मेरा ही स्वरूप है मैं कोई भिन्न ही चिड़िया भिन्न नहीं है मैं ही दो रूप में दिखाई दे रहा था इसलिए यहां पे वो अवगति अवगतियात्मक जो प्रमा है मान बोध है कभी नहीं करता परंतु इंद्रियों के माध्यम से जो बोध होता है उसमें व्यविचार होता है और इसलिए तो जो है, मतलब एक पारमार्थिक दृष्टि है एक व्यवहारिक दृष्टि है लौकिक अथ व्यवहारिक दृष्टि में जो व्यविचार होता है वो पारमार्थिक दृष्टि के रहने के कारण ही हम समझ पाते हैं हमेशा ध्यान रखना किसी भी परिवर्तन को समझने के लिए एक अपरिवर्तनीय तत्व चाहिए लेके बुरा पाता शरीर परिवर्तन को देखने वाला जानने वाला समझने वाला वाला समझने समझाने वो है। वो अपरिवर्तनीय है कभी पर प्रमातु अपेक्षा अभाव नि, जो नित्य वस्तु है वहां पे साक्षी प्रमाता की अपेक्षा नहीं रखता परंतु प्रमाता साक्षी की अपेक्षा रखता है साक्षी प्रमा नित्म प्रमातुर अपेक्ष अभाव साक्षी नित्य होने के कारण उनकी जो है प्रमाता की अपेक्षा नहीं रखता कोई जानने वाला की अपेक्षा नहीं रखता है अनित दृष्टि होगा वहां तो कोई प्रकाश की कोई प्रयास की अपेक्षा रखता है जत्नातरित अवगति अपेक्षा तो इतनी विशेष इस प्रकार से प्रमाता की दृष्टि और साक्षी की दृष्टि में ये भिन्नता है प्रमाता की दृष्टि प्रयास की अपेक्षा रखता है इंद्रियों को आंख खोलो विषय को देखो प्रकाश का अपेक्षा रखेगा परंतु साक्षी की दृष्टि किसी की अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि हमेशा एक ही प्रकार से विद्यमान रहता है ये जो है प्रमाता और साक्षी इन दोनों विषय को जब अंदर ही विद्यमान है दोनों एक ही साथ रहता है वो परंतु एक ही चेतन तत्व तो है एक ही व्यक्ति और दो व्यक्ति भी नहीं है एक ही चेतन तक तो क्या करते हैं कि इंद्रियों के साथ मिल करके व्यवहार करने को उसका प्रमाता बोलता मतलब एक जाता बन जाते हैं और उस समय भी शुद्ध व्यापक चेतन ऐसे भी दान रहते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होते ये नहीं की साक्षित छोड़ करके प्रमाता बन गया प्रमाता बन के साक्षित साक्षी बन गया ये भी नहीं है मतलब जिस जिस प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति दुकान में काम करते है तो घर में नहीं है घर में काम करते है तो दुकान में नहीं है ऐसा भी नहीं है एक हैतन व्यापक है यानी कि वो तो परिच्छी चेतन है व्यापक चेतन है इसलिए जिस समय प्रमाता इंद्रियो का मतलब चेतन इंद्रियों के साथ व्यापार कर रहे उस समय भी उसी साक्षी का प्रकाश उसका व्यवहार समाज में आता है इसलिए वो साक्षी का जो दृष्टि है वो कभी भी व्यभिचार नहीं करता प्रमाता के जो दृष्टि दृष्टि है है वो करता है। वो करता इसीलिए और ये, प्रमाता ये की तो की कोई एक दूसरा प्रमाण अपेक्षा रखता है परंतु साक्षी नित्य प्रकाश होने के कारण प्रमाण की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं साक्षी के रहने के कारण ही प्रमाण व्यवहार कर पाता है नहीं तो साक्षी व्यवहार ही नहीं कर पाता ये मुख्य सिद्धांत तो, एक शुद्ध चेतन वो शुद्ध चेतन ही साक्षी रूप में व्यवहार करते हैं वही शुद्ध चेतन प्रमाता भी है वही चेतन इस प्रकार से तुम्हारी जो पारमार्थिक स्वरूप है वो हमेशा एक ही प्रकार है वो ऊटस्थनित वस्तु है उपाधि के साथ और वैभिचारी जैसा प्रतीति होती है परंतु जो शुद्ध चेतन है उसमें कोई व्यचार नहीं, नहीं है कोई परिवर्तन नहीं है और वही तो आत्मा रूपी जो प्रमाता मतलब तो साक्षी को लेकर के बोल रहे हैं और सत सिद्ध है और किसी प्रमाण का अपेक्षा नहीं रखता प्रमाण का अपेक्षा नहीं रखता प्रमाण निरपेक्षता अभावि अभाव या अपेक्षा अभाव है आदि जो जो जो वो मतलब हमें इस समय ज्ञान नहीं हो रहा है ठीक है ना वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता यदि हम ऐसे कहें तो नित्व क्यों चाहे हो चाहे नहीं मतलब अभाव मतलब इस समय मुझे अभाव ज्ञान हो रहा है कुछ वस्तु तो नहीं है वो तो किसी की अपेक्षा रखता है और अपेक्षा चेतन स्वयं समझता है तब मतलब वो इंद्रियों की उदर्शन लगेगा इंद्रियों के व्यापार नहीं हो रहा है इंद्रियों के व्यापार नहीं कर रहे हो कि हम अपने आप जो साक्षी है वो अपने आप समझता है उसके लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता अपेक्षा अभाव आपने तर तत्व क्यों नेत्र चेत ना अवगति एवं जो आत्मा जो है शरूप है कोई बोधात्मक क्रिया नहीं है इसीलिए अभाव को समझने के लिए हाँ किसी किस वस्तु का अभाव है वो समझने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है किसी की भाव नहीं है वहां पर सभी का अभाव है इसके लिए किसी वस्तु की किसी इंद्र की शब्द की अभाव है कि रूप की अभाव है, है उसके लिए तो उस के परंतु किसी की लिए कोई वस्तु नहीं है इस अभाव समझने के लिए ये अपने आप बोझ शुरू होने के कारण इसका और किसी की अपेक्षा नहीं रखता है अभावेक्षा अभाव अभाव में भी तो अपेक्षा का अभाव न अवगत वहां भी अभाव मतलब का मतलब जिस चेतन का अपेक्षा है तो नहीं, नहीं, आत्मा, आत्मा की शुद्ध चेतन स्वरूप था यह हमेशा भी समान रहता है पहले हमें पहले पहले बोल करके आया नहीं दस चोर दुष्ठी परिलूपे प्रमाता का प्रमाता को शुद्ध करने के लिए कोई और प्रमाण का अपेक्षा नहीं होता प्रमातुष्य अपेक्षा तो प्रमाण तो के अपेक्षा ही सिद्ध होगा, तो होगा, तो होगा। असलत आत्मा तो वास्तविक प्रमाता तो इंद्रियो के सहारे हम बोलते हैं परंतु जहाँ पे इंद्रियो व्यापार नहीं है वहां परमाता रूप में नहीं कहा जाता है तब वो दृष्टा श्रोता मनता दिक्कत प्रयोग नहीं होता तब वो शुद्ध चेतन केवल साक्षी रूप में ही कहा जाता है इसलिए अब प्रश्न होता है प्रमात से यदि प्रमाता है, मतलब वो जानने वाला है अपेक्षा से सिद्ध होता है तब ठीक है प्रमाथा तो प्रमाण की अपेक्षा मतलब इंद्रियों की सहारे प्रमाण प्रमाता में प्रमात आता है तो ये जानने की इच्छा किसको होता है जिसे प्रमाता तो जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है तो वही तो प्रमाता माना जाएगा प्रमेय विषय एवं न प्रमात्र विषय तो तुम्हारा जानने की इच्छा होती है ना वो प्रमा, जिस प्रमाण के द्वारा तुम जानते हो वो तो तत्व विषय संबंधित जानने की इच्छा होता है यदि प्रमाता की जानने की इच्छा होगा तब प्रमाता जो है बिना प्रमाण के हमारा जिज्ञासा होती है जिस विषय को वहाँ पे क्या शब्द हो रहा है वहां पे क्या वस्तु रखते हो इस वस्तु का स्वाद क्या है अत उसमें कौन सा गंध है ये जो है इस प्रकार की जिज्ञासा प्रमाता में उत्पन्न होता है और साक्षी में नहीं है ये है। प्रमेय विषया उनका की इच्छा जानने के विषय करके अपेक्षा होता है न प्रमात्र क्योंकि यदि वो प्रमात्री को जानने की इच्छा करेगा मतलब साक्षी तो उसको कौन जानेगा उसको कौन जानेगा इस प्रकार अनावस्था मतलब अनावस्था दोष मतलब क्या होता है कि एक इसको कौन इसके पीछे कौन है इसके पीछे कौन है उसको कैसे जाना है तो आ जाएगा हर को जानने के लिए उसके पीछे एक प्रमाता चाहिए साक्षी के व्यापार को जानने के लिए प्रमाता तो की व्यापार को जानने के लिए साक्षी चाहिए तो साक्षी की व्यापार को जानने के लिए एक और साक्षी चाहिए उस साक्षी के व्यापार को और शक्ति चाहिए बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है क्यों क्योंकि ये स्वयं प्रकाश नहीं है परंतु साक्षी स्वयं प्रकाश है एक दिया जब नहीं जल रही है तब वो दिया वहां पे है कि नहीं है उसके लिए तो एक दिया जलाना पड़ता है परंतु दिया जब जल गया तब उस दिया को देखने के लिए और कोई दिया को जलाना प्रमाता स्वयं प्रकाश नहीं है इसलिए प्रमाता की व्यापार को जानने के लिए प्रमाता के पीछे एक साक्षी को चाहिए मतलब वो प्रमाता क्योंकि को को यदि ऐसा मानोगे तब अनावस्था दोषा जाएगा अनावस्था दो। को एक पे के सभी बानना पड़ता है की जगत के मूल उपादान के रूप में एक ऐसा कारण को कहा गया है जो जो किसी किसी किसी कारण कारण से नहीं आया इसे दर्शन में और तत्व को माना ये के है उसका पीछे कोई कारण नहीं है नए वैश्विक दर्शन ने परमाणु को कारण माना उसके पीछे और कोई कारण नहीं पूर्व मीमां दर्शन ने तो जगत को नित्य ही माना इसीलिए उत्पत्ति ने और वेदांत तो में जगत के मूल कारण के रूप में एक तक तो सभी तत्व ने एक जगह बोला इसके पीछे कोई कारण को ना। तो कारण को ना तो तो को क्योंकि इसके पीछे अगर ढूंढोगे तो अनावस्था दृष्टि आ जाएगी ने आया हुआ है हर एक मृत्यु का मृत्यु है कि नहीं मतलब कार्य हो गया उसका मृत्यु हो गया उसका कारण प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है कारण में लय प्राप्त तो करता है तो प्रत्येक कार्य का तो कर, तो जो एक है एक जो भी कारण में लय प्राप्त हो होगा अथवा जगत तैयारी नहीं हो पाएगा इसलिए एक ज्यादा प्यार करके सभी बात इस मृत्यु का मृत्यु नहीं है मतलब ईश्वर जो है हमेशा रहता है जो उत्पत्तिशील वस्तु होगा उसकी मृत्यु है उसका नाश हो जाएगा परंतु जो उत्पत्तिशील नहीं है आत्म उत्पत्तिशील नहीं है इसलिए इसका नाश नहीं होता जो है ये प्रमाण की इच्छा भी नहीं रखता प्रमाण के बिना ही प्रमात्ता की, की तो तो समझने के लिए तो आपको अब पीछे एक चेतन तंत्र की आवश्यकता होती है परंतु जो साक्षी है उस साक्षी को जानने के लिए फिर जो है एक प्रमाण की अपेक्षा वो नहीं रखता क्यों साक्षी स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रमाण होता है स्वयं जानते हैं कि हम अपने को जानने के लिए कोई हमको मैं हूँ इसको जानने के लिए ना कोई इंद्रियों की प्रयोग करना पड़ता है ना कोई मन के मैं हूं अपने आप समझ में आता हूँ अंधकार अवस्था में घर में कुछ नहीं या बिल्कुल अचानक निद्रा खुल गई तो मैं हूं इसको समझ कैसे समझ में आता है बस ऐसे ही समझ में आता है कि अपने अस्तित्व के प्रति व्यक्ति को समझ में आता है आज इसको पे रखते हैं फिर थोड़ा इसको देख लेते हैं वैराग्य शतक हो गया जाबी जो वैराग्य शतक में जो भोग की अस्थिरता वर्णन ना ये बहुत ही सुंदर है ये हम सब कुछ है इसी से मनुष्य जीवन में वैराग आता हम समझते हैं फिर भी जो है एक इसको ये नहीं कर पाते हैं, जीवन में अपना नहीं पाते हैं और उन्हीं जो है, हमारा वस्तु तो अनुता इसकी जो है अनुपयोगिता हम समझते हैं फिर भी जो है हम उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं कल तो श्लोक को पढ़ ली तेनाली भय मैन भय बिपुएराया भय शास्त्रे बाधि भयम गुणी खल भयम काये भय सर्वस्तु भयान्तम भूपीन वैराग्यम एबय मिशन रामकृष्ण मिशन बी मोटामुटी अथेंटिक माना जाए कि मिस कर देखे भोग रोग लेके बड़ कुल मान सम्मान पेने असम्मान भय लेगे सब समय रूप तरुणाचे बार्धक्य भये तारुण्य पेचने बार्धक्य भये रूपे जरा व्या रूप बार्धक चाहिए शास्त्री चिंता शरीर सुष्ट पुष्टि मृत्यु से कानून लेगे थके संसारे समस्त बस्तु भयम भू बिस्टिमे मनुष्य जहाँ वस्तु तो मनुष्य शरीर में देखा नहीं आ, बोले भावे ता तो सब कित बारे के क्या वैराग्य कमे जो साधने का नहीं करना तो अच्छा बैराग्यु हमारी कोई चीज नहीं चाहिए यहां से वैराग्य का अभिप्राय है इसके मन में हमें कुछ नहीं चाहिए जो भी है उस, उसका किसी चीज की डर नहीं रहता है, चाहिए के डर रहता है।, के डर रहता है। जो भी हो रहा इस है।, तो है इसलिए वैराग्यम एवं अवय त्यागान शांति का नंद करम ये छोटा शब्द बोला एक इस प्रकार की भूख की त्याग हो जाए कुल की चुट्टी की तय हो जाए वित्त की तय मन से ये सब त्याग हो जाए तब कोई नहीं शांति रहेगा मन में भी रहेगा तो हमेशा हमेशा डर बना रहता है इस प्रकार चिंता करके कर निर्भय पद है उस पद में कोई भी डर नहीं है शोर पदम निर्भय भगवान शिव जी के पद जो है निर्भय पद है आज यहाँ से आगे देखिए बोल रहे हैं आप क्रांतम जन्म जन्म मरसा चतुर्क्रते चा मरसा जा, जलम चतुर्जल जौवनम चतुर्जल जौवनम सतोषधन लिप्सया शुख पौरांगना विभ्रमे लोकर्मत्सरी भुग बृपा दुर्जनेस्थर्जे नीतहता ग्रस्थान नवा आक्रांतम मरने जन्म जरसा चतुज्जल जौवनम सतोषधन लीपया शमशुखम औंग विभ्रमे लोक मत्सरा उम के में कोई भी वस्तु उसकी विपरीत गुण के द्वारा ग्रसित है कोई भी वस्तु इसका विपरीत गुण के द्वारा ग्रसित है ये देखिए समझाने के लिए बोल रहे मृत्यु के दारा है जिस दिन को दिन कोई व्यक्ति पैदा हुआ उस न धर्म मृत्यु हर समय और वो केस पकड़ के रखा किस समय खींच लगा चलिए जन्म के साथ साथ मृत्यु हमारे पीछे पक जाते हैं मौका मिलते ही है, जन्म ना आक्रांत जन्म मृत्यु के द्वारा आक्रांत है ये उज्ज्वल शोभापन्न जो युवावस्था से के द्वारा आक्रांत जीवन पर बार्धक से अपने में संतोष में बैठा हूं कोई चीज की मन आवश्यक अचानक मन में कोई एक धन लिप्सा आ गया ये संतोष धन लिप्सा के द्वारा आक्रांत है कभी पे कोई इच्छा उत्पन्न हो जाता है इसीलिए हर एक चीज संसार में उसका विपरीत वस्तु के द्वारा भी आक्रांत है सम सुखम पौराण द्वारा विभ्रमे हम शांतिपूर्वक संयम पूर्वक जीवन रहे अचानक कोई स्त्री मुख्य क्षति की चिंता मन न आ जाती है ये जो है, ये भी है इस प्रकार लोकेर कोई अच्छा गुण तो पर दूसरे की जो को उत्कर्ष को नहीं सहन करने वाले व्यक्ति उसके पीछे लगा रहते हैं तो इसलिए जो है वो उसका चर है वो है वो नहीं रहे वो चले जाए इस प्रकार से जो हमारे अंदर जो गुण है जो व्यक्ति है उसके द्वारा वो जुड़ा रहता है वो उसको हमेशा चाहता है ये ये बिगड़ जाए हर में हर में वस्तु विपरीत गुणों के उन वो फिर क्या बोलते हैं वन भूगो अरण्य भूमि जाके आप को सकून वहां भी सान मतलब आक्रांत का मतलब मनुष्य को खाने वाले जीव वहां भी बैठा हुआ है।, फिर जो है राजा है अच्छा राजा है दूर जाने राजा को दूर, मतलब उसको मंत्री खराब होता है उसका शत्रु होता है ये सब जो है हर जगह पे देख लीजिए हर जगह पे जो अच्छा वस्तु है उसके विपरीत कोई बुरा वस्तु भी वही पे लगा हुआ है वहां पर लगा हुआ है इस प्रकार अस्थिर जीना जहाँ कहीं भी कुछ भी विभूत है मतलब सारा वस्तु मतलब सा उसका विपरीत धर्म से जुड़ा हुआ है इसलिए उस प्रकार की वस्तु के प्रति मुंह क्यों करना एकमात्र भगवान श्रम निर्भय है और निर्भय है वैराग के द्वारा सब कुछ मिथ्या प्रति हो जाते हैं परंतु कभी आपको कभी अभाव हो की की नहीं होता वहां पे जो तो मन, मन का है ईश्वर की पद में कोई परिवर्तन नहीं आता संसार में हरेक वस्तु अब कुछ ना कुछ अस्थिरता की तरह जुड़ा हुआ है परंतु भगवान जो है अस्थिरता से जुड़ा नहीं है भगवान में जो अस्थिरता में दिखाई पड़ती है वो हमारी मानसिक मानसिक अस्थिरता है परंतु भगवान की पद में कोई अस्थिरता कोई परिवर्तन नहीं है जन्म नो है मृत्यु के द्वारा ग्रसित है अति उज्जवल जोवन जो है वार्धक के द्वारा ग्रसित है अत्यंत संतुष्ट व्यक्ति को मन में भी कभी धन दीपा की जागृत हो सकता है जो अपने संयम के सुख में बैठा हुआ है कभी कभी वो भी जो है भोग लिप्सा से बड़ी प्रकार के व्यवहार करने लगता है जो गुणवान व्यक्ति अपने गुण लेके बैठा है उसके पीछे भी कोई मतलब इस शा, इस देखती उसके पीछे बैठा हुआ है कि ए, एक नहीं है जंगल में जाकर के रहेंगे वहां भी जो है कुछ ना कुछ प्रतिबंधक आ जाता है मतलब जीव ऐसा रहता है और अच्छा राजा है उसका विरोधी मिल जाएगा। उसका मतलब व्यवहार करने में और कहीं आपने में कहीं घर जो अच्छे अच्छे वस्तु है वो जो है कुछ ना किसी के तरफ घोषित होता है इसीलिए कोई भी विभूति के पीछे कोई भी अच्छा चीज के पीछे हमारी मन कोवल एक मात्र भगवान की पथ जो है निर्भर स्थान है भगवान की पद के प्रति मन लगाते हैं, तो निर्भीक होकर जीता जी जा सकता है नहीं तो हमेशा ही कुछ ना कुछ डर मन में, में रहेगा हमेशा कोई ना कोई डर मन में लगा तो डर से निकालने के लिए है एक भगवान की पद को ऊपर निर्भर करके जिए ताकि कोई भी विभूत संपन्न वस्तु जो हमारे पास है वो सब एक क्षयशील है इसलिए उसके ऊपर निर्भर करके जी से गर्भ हमारे मन में दुखी बना रहेगा इसलिए तो जो है इसमें अभिप्राय है कि भोग की अस्थिरता को देखकर के भोग को बस अस्थिरता को देखकर के यहाँ से मन को उठा करके भगवान के पद में मन को लगाना है क्योंकि भगवान के पद में कोई अस्थिरता नहीं है वो तो एकमात्र स्थिर पद अच्युत है इसलिए भगवान बिना जो कभी भी अपनी से ज्यूत नहीं होता हमेशा एक इसलिए हाँ अतः तो समस्त वस्तु ही जो है उपद्रव से ग्रसित है इसलिए किसी भी वस्तु के प्रति मन को नहीं लेकर के क्योंकि वैधा को बढ़ाने के लिए भोग को वस्तु में अस्थिरता को दिखा रहे हैं ताकि किसी भी भोग को वस्तु अथवा विभूति के प्रति मान लीजिए साधन के द्वारा भी यदि आपके पास कोई सिद्धियां अथवा तो कोई अच्छा वस्तु आता है वो भी एक ना एक दिन चला जाए इसलिए उसको आश्रय करके नहीं जीना है भगवान को आश्रय करके जीना है इसको बोलना आगे और देखिए लक्ष्मी तत्र जतंती त्रीता दश्यमाशु बिवशम मृत्यु आत्मसा तत्क निरंकुशम विधि सुस्थि आधी वैधी शर्जन विविधे आरोप लक्ष्मी जत्र तत्र त्रीता द्वारा व्यापदः इवदमशुश मृत्यु निरंकुशं बिधिना कर भगवान के द्वारा संसार में कोई वस्तु को सुस्थिर नहीं बनाया गया निरंकुशम सुस्थिरता कहीं भी नहीं है हर चीज जो भय से जुड़ा हुआ है क्या कैसे दिखा रहे हैं आपको स्वस्थ शरीर है तो आपके आरोग्य क्या है आधि व्याधि सतीज विविधे विविध शरीर जो मनुष्य मन का वो निर्मूल हो कई प्रकार की शरीर में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना तो पवटन लगाई रहता है तो पहले विषय को दिखाया फिर अपने शरीर को लेकर के देखिए और भी बोलते हैं कि देखो जो जिसको आप सुस्थ शरीर इस समय से गर्भ कर लो तो समय ही कोई नहीं है परंतु किस समय कई व्याधियां आकर के एक साथ पकड़ लेंगे मतलब मानसिक विकास सूक्ष्म शरीर की बीमारी और व्याधि मतलब स्थूल शरीर की बीमारी आधी मतलब हो जाता है सूक्ष्म शरीर मतलब मानसिक विकास और स्थूल शरीर की बीमारी बि कई प्रकार से जो है आगे आगे लगा ही रहते हैं शरीर पड़ता शरी है थोड़ा तो तो देख लेते हैं परंतु इसके द्वारा तो ग्रसित है शरीर जो है व्याधि रूप के द्वारा ग्रसित है हमेशा और भयंकर चीज और बताया लक्ष्मी जहां पे गिरती है वहां पे विपद भी हर प्रकार के विपद भी वहां पे जाके जोड़े जाते हैं तो बोलते हैं जत्र लक्ष्मी जिस पुरुष में मतलब तो जिस स्थान में आकर के लक्ष्मी बैठ जाते हैं तत्र उस स्थान में आते पुरुष में वैप विपद वहां विपृत खुला दरवाजा रहे वो मतलब विपद के दरवाजा खोल दिया लक्ष्मी जहां पे आके घुस करके बैठ गई वहां पे विपत्त के दरवाजा खुल गया बस जैसे दर, खुला हुआ दरवाजा से कोई भी व्यक्ति निश्चिंत रूप से प्रवेश कर सकता जहां पे लक्ष्मी बैठ गया वहां पे तो विपत्ति भीपत, के दरवाजा बिल्कुल पक्का करके खुल के बैठ गया या खुल के बैठ गया कई प्रकार की जो है विपत्ति अनिवार्य रूप से आना ही आना ही होगा लक्ष्मी जहां वही पे वहीं पे परेशानी अधिक है ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि अरे वो, तो है। वो हाँ पे भी भी है। बैठा हुआ है वहां पे इसी समय यहाँ पे आ सकता है उसी समृद्ध को नाश करने के लिए बिना वो आपका जो है विपद हमेशा लगा रहता है उसका पीछे फिर क्या बोलते हैं जाम जातम विवशम मृत्यु अवश्यम आशु ये जो प्रारब्ध कर्म भी कर्मश उत्पन्न हो रहा है वो भी देखो मृत्यु के द्वारा जातम जातम अवश्यम आशु विवशम मृत्यु करके आत्मतः क्यों हम जन्म ले रहे सब सोचते हैं कि लंबा रहेंगे कुछ नहीं मृत्यु उसको गिरा हुआ है किस समय दब देगा वो भी मैं जन्म के साथ साथ मृत्यु भी पुरुष को विवश कर देता है प्रारब्ध को बार बार जन्म देता है फिर उस पुरुष को मृत्यु उसके साथ लग जाता है इस प्रकार से शरीर व्याधि से ग्रसित है संपद विपद विपत्ति भीपत से ग्रसित है फिर प्रारब्ध मृत्यु से ग्रसित है इसीलिए ऐसा कोई वस्तु भगवान ने संसार में नहीं बनाया जो निरंकुश है मतलब जिसके पीछे कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है सारा सृष्टि में कुछ ना कुछ भय बचा हुआ परंतु एकमात्र भगवान स्वयं भय एकमात्र भगवान स्वयं भय रहित है अर्थात संसार में कुछ भी वस्तु स्थिर नहीं है हर चीज जो अस्थिर है और अस्थिर वस्तु तो हमें अस्थिरता ही प्रदान करता है तो अस्थिर वस्तु का आलम्बन देना मानसिक स्थिरता को प्राप्त करेंगे कभी नहीं हो सकता इस संसार में स्थिर वस्तु को ढूंढ करके उस वस्तु को यदि हम आलम्बन कर पाएंगे तब कुछ मानसिक स्थिरता आ सकता है यदि स्थिर वस्तु का लंबन नहीं कर पाएंगे तो मानसिक स्थिरता स्थिरता है तो शांति तो इस प्रकार से जो कहासार में हर वस्तु जब इस प्रकार अनिप्रता के घेरे में अस्थिरता के घेरे में पड़ा हुआ है तो हमें कैसे जीना अथवा क्या करना चाहिए उसको लेकर के अगला श्लोक बोलेंगे तो आधिक रखेंगे थे थे ओम ओम ओम शांति शांति शांति क्योंकि पूर्णिमा और प्रतिपदा दो दिन छुट्टी बारह बारह तेरह पूर्णिमा पूर्णिमा और प्रतिपा ये छुट्टी